चलो पहले हम विजिटर टिकट खरीदते हैं ताकि हम हवाई अड्डे के अंदर जाकर उनका इंतज़ार कर सके पहले हवाई जहाज़ों के आवागमन की जानकारी लेते हैं हवाई जहाज़ 999 जो मुंबई से अपने निर्धारित समय पर यानी 11 बजे आएगा ई टी ए का मतलब है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल मतलब निर्धारित आगमन का समय चलो अब हम अतिथि कक्ष में चलते हैं इस जगह को क्या कहते हैं मालूम है मुझे पता है मुझे पता है ये हवाई जहाज है नहीं राजू वो हवाई जहाज है इस जगह को हवाई अड्डा कहते हैं हवाई अड्डे पर हवाई जहाज आते जाते हैं हवाई जहाज बहुत तेज गति से चलता है ओ तो हम चेन्नई में उतर गए इतनी जल्दी कितनी मजे की बात है <laughs> हवाई जहाज से तुम्हारे चाचा मुंबई से चेन्नई दो घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं अगर वे रेलवे से आते तो उन्हें 24 घंटे से भी ज्यादा समय लगता देखो राजू वे अपना सामान लेने गए हैं मुंबई में उन्होंने अपना सामान हवाई अड्डे पर जमा किया था वो भी इसी हवाई जहाज से आया है जो अब उन्हें कन्वेयर बेल्ट पे मिलेगा कैसे हो राजू देखो हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए चेन्नई आए हैं आप मुंबई से मेरे लिए क्या लाए हो चाचा जी राजू ये बहुत बुरी बात है पहले उनसे ठीक तरह से मिल तो लो नमस्ते चाचा जी नमस्ते चाची आप कैसे हो कैसे हो राजीव मुझे पता था तुम हवाई अड्डे पर जरूर आओगे राजू देखो मैंने इसे अपने हाथ में ही रखा है हे, मैं अभी उसे खोलकर देखता हूँ कि अंदर क्या है थोड़ा सब्र करो पहले चाचा जी को शुक्रिया कहो फिर हम घर जाकर तुम्हारा तोहफा खोलेंगे शुक्रिया चाचा जी आइए हवाई अड्डे पर दिखने वाली कुछ चीजों की जानकारी लेते हैं ये हवाई टिकट है हमें हवाई जहाज से सफर करने के लिए पहले हवाई जहाज का टिकट खरीदना पड़ता है यह हवाई जहाज है हवाई जहाज बहुत ही तेज गति से सफर करते हैं अपने देश के किसी भी हिस्से में हम चंद घंटों में पहुंच सकते हैं यह लगेज या सामान है अपनी सफर के लिए हम अपनी निजी चीजें बैगों में भरकर अपने साथ लेते हैं जिसे लगेज या सामान कहते हैं अपना सफर आनंददायी करने के लिए हमें अपने सामान का वजन कम से कम रखना जरूरी है ये पायलट है पायलट हवाई जहाज को चलाते हैं पायलट बनने के लिए कठोर मेहनत और शिक्षा प्राप्त करनी होती है